हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे और क्या गौल चाहिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे ये चैतन्य महाप्रभु की वाणी है सदैव कृष्णा नाम कहो कृष्णा नाम स्मरो कृष्णा नाम पचा करो भज कृष्ण बोलो कृष्ण भज कृष्ण शिक्षा कृष्ण का भजन करो कृष्ण की पूजा करो कृष्णा नाम लो और कृष्णा शिक्षा अर्थात भगवद गीता का अध्ययन करो तो ये आध्यात्मिक जीवन की सर्वोच्च स्तर है सदैव कृष्ण स्मरण करें कृष्ण सेवा करना कृष्ण नाम बोलना लेकिन ऐसा है कि लोग की आपत्ति होती है या शंका होती है कि हम क्यों कृष्ण का स्मरण करेंगे क्यों कृष्ण नाम कहेंगे क्यों कृष्ण भजन करेंगे तो ऐसा कई व्यक्ति ऐसे, ऐसे बोलते हैं कि कृष्ण का चरित्र तो इतना सा सीधा नहीं था तो क्यों हम कृष्ण को भगवान मानते हैं अगर कृष्ण स्वयं लम्पट अगर कृष्ण तो साधारण सामाजिक नीति पालन नहीं किए थे तो हम कैसे अच्छा हो सकते तो ऐसा दो चरित्र व्यक्ति की कथा बोलने से तो कृष्ण भजन करने से क्या फायदा होगा अगर कृष्ण का चरित्र तो ठीक नहीं था तो यही प्रश्न होते है विशेषकर बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि कृष्ण है, क्या भगवान है तो फर स्त्री दूसरों की स्त्री के साथ नाचते थे बात करते थे तो वो कैसे भगवान है तो ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको अच्छी तरह समझना चाहिए कि अवश्य ही कृष्ण भगवान है ये समस्त शास्त्रों का सिद्धांत है और सब बड़े बड़े मुनि ऋषि साधु जन ये बात स्वीकार करते हैं कि सार्वपरी सार्वत्कृष्ट परमेश्वर पुरुषोत्तम हे कृष्ण फिर भी ये शंका होती है तो ऐसा समझना चाहिए कि हम अस्वीकार नहीं करते हैं कि श्री कृष्ण गोपी के साथ रास विलास किया है लेकिन ये रास विलास रास रासलीला का गहरा अर्थ समझना चाहिए कि श्री कृष्ण साधारण व्यक्ति नहीं थे और व्रज गोपियां साधारण स्त्री भी नहीं थीं श्री कृष्ण साक्षात भगवान है गौलोक धाम से आया है हमको उद्धार करने के लिए और ये सब गोपियां श्री कृष्ण के नित्य पार्षद है और श्री कृष्ण के साथ को से आई है श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए और श्री कृष्ण की सेवा किस प्रकार होती है तो बहुत प्रकार की सेवा होते है वही सेव्य है अर्थात भगवान सब की सेवा ग्रहण कहते हैं जीव का धर्म है भगवान की सेवा करना और भगवान आपकी दया से हमारी सेवा ग्रहण करते हैं तो भगवान जब आते हैं अवतार लेते हैं तो इनके शुद्ध भक्त इनकी पार्षद के साथ आते हैं तो ये पार्षद में एक व्रजवासी है नंद यशोदा, गोपियांग इत्यादि और मथुरा द्वारका में पंच पांडव है उद्धव है वासुदेव देवी की है तो ये सब भगवान के नित्य पार्षद है और भगवान के साथ आते हैं इनकी सेवा करने के लिए और हम जो बद्ध जीव है हमको दिखाना तो कैसे भगवान की सेवा करना है तो सेवा में बहुत प्रकार होती है और सर्वश्रेष्ठ है ये वासुलेवा वो एक प्रकार की सेवा है गोपियां जो कृष्ण के साथ रास विलास करते हैं तो कृष्ण सेवा करते हैं क्योंकि भगवान एक पत्थर जैसे नहीं है वही व्यक्ति है पुरुष है परम पुरुष और इनका आनंद है भक्तों के साथ ये सब लीला विलास करना और श्री कृष्ण की सबसे प्रिय लीला है रास नृत्य वो रास लीला पूरा दिव्य ही पूरा स्पिरिचुअल है तो क्योंकि हमारी बुद्धि स्पिरिचुअल नहीं है क्योंकि हम साधारण भौतिक दृष्टि से सब कुछ देखते हैं इसलिए हमारे लिए श्री कृष्ण की निर्मल लीला समझना कि सामर्थ्य नहीं है लीला विस्तार करने के लिए श्री कृष्णा की नित्य पार्षद गोपी इस भौतिक जगत में के अंदर में आने के बाद तो विवाह करते हैं व्रज गोप ग्वाल के साथ लेकिन वास्तव में यही विवाह करना तो वास्तविक नहीं है क्योंकि गोपियांग का वास्तविक स्वरूप है श्री कृष्ण की सेविका तो ऐसे ही ये गोपियांग व्रज ग्वाल के साथ विवाह करते हैं लेकिन इनके वास्तविक स्वामी है कृष्ण तो इसलिए श्री कृष्णा का रास विलास है गोपियांग के साथ पर स्त्री के साथ तो इसमें कोई दोष नहीं है वास्तव में तो केवल वह व्रज गोपिया नहीं तो पूरे विश्व में तो सब ही नारी श्री कृष्ण की संपत्ति है और सब नर भी सब पुरुष महिला सब कृष्ण के सेवक हैं। और अगर हम सोचते हैं कि यही मेरी पत्नी है तो वो सही है लेकिन अगर हम स्वीकार नहीं करते हैं कि मेरी पत्नी कृष्ण की सेविका है तो हमारा दोष होते हैं। नहीं है कि कृष्ण का दोष है गोपियों के साथ नाचना वो अगर कोई सोचते कि मेरी पत्नी का कोई अधिकार नहीं है कृष्ण से वकर्ण तो वो दोष होगा तो ये बहुत बहुत सूक्ष्म बात है तो इसलिए इसको समझना मुश्किल होते हैं लेकिन कम से कम यही समझना चाहिए कि अनादि काल से बहुत बहुत विरक्त सन्यासी और योगी श्री कृष्ण को मानते हैं ऐसे ऋषि जिनके जीवन में कुछ बुरा नहीं होते हैं, जिनकी चरित्र एकदम सीधा, शुद्ध होते हैं, तो ऐसे सीधा महात्मा श्री कृष्ण की आराधना करते हैं श्री कृष्ण को मानते है वही भगवान है और ये सब सिद्ध ऋषि कभी भी श्री कृष्ण की लीला को कोई दोष नहीं देखते हैं तो ऐसा होते हैं क्यों क्योंकि ये सब सिद्ध मुनि और ऋषि और सन्यासी की आध्यात्मिक दिव्या दृष्टि से देखते हैं कि श्री कृष्णा निर्मल है इनकी लीला में कुछ दोष नहीं दोष नहीं दोष की बात कुछ नहीं है श्री कृष्ण की लीला लीला स्मरण करने से हमारे सब दोष काम क्रोध लोभ से और वो सब दोष से हम मुक्त होते हैं तो ऐसा आप चढ़ सा विचार कीजिए तो चढ़ सोचिए कि कृष्ण नाम इतना शुद्ध है और कृष्ण भगवान का चरित्र इतना शुद्ध है कि कृष्णा नाम बोलने से सब न जो हृदय में है तो सब साफ हो जाते तो क्या संभव है कि कृष्णा व्यभिचारी है लम्फ है दोषी है नलिन है तो नहीं है संभव नहीं है और कृष्ण भगवान इतना पावरफुल है कि काली कृष्ण का स्मरण करने से काम क्रोध लव इत्यादि कम हो जाते हैं और में तो बिल्कुल नष्ट हो जाते है और हृदय में शुद्ध भावना आते हैं प्रेम भावना कृष्ण के लिए और सभी जीव के लिए प्रेम भावना आते हैं तो कैसे संभव है अगर कृष्ण का चरित्र में कुछ दोष होता तो कैसे संभव होता कि इनका स्मरण करने से हम सभी प्रकार का दोष से मुक्त हो सकते तो इसलिए समझना चाहिए कि कृष्ण में कुछ भी दोष नहीं है और अगर हम कृष्ण का चरित्र में दोष देखते हैं तो हमारा दोष होता <laughs> है हमारा दोष होता है कृष्ण में कुछ दोष नहीं है तो क्या आध्यात्मिक लीला है और क्या साधारण व्यभिचा व्यसान है तो दोनों में क्या अंतर है समझना चाहिए बहुत बहुत सूक्ष्म ही बात है तो यही बात समझना तो इतना सा आसान नहीं है तो फैल है सर सीखना चाहिए तो आत्मा क्या है अनात्मा क्या है शरीर क्या है और शरीर के अंदर में आत्मा जो शरीर का चलाने वाले हैं, तो शरीरी आत्मा क्या है तो आध्यात्मिक ज्ञान में, में शुरू है ख घ घ है यही बात आत्मा दिव्य वस्तु और भौतिक वस्तुओं में क्या अंतर है और यही श्री कृष्ण की लीला माधुरी विशेषकर व्राजलीला माधुरी विशेषकर ब्राज गोप्यांग के साथ रास लीला जो है तो वो कृष्ण कथा कृष्ण विषय की सर्वोच्च स्तर है तो इसलिए शुरू से यही सब समझना संभव नहीं होगा जैसे कि अगर हम सोचते तो एक छोटा सा बच्चा है पंच वर्ष उम्र का लड़का है तो कैसे वो छोटा सा बच्चा को एटॉमिक फिजिक्स समझाना है तो संभव हो संभव है लेकिन इतना चूडन नहीं है तो पहले उसको स्कूल भेजना है और वन प्लस वन इक्वल्स टू सिखाना है और धीरे धीरे मैथमेटिक्स अलजेब्राट ट्रेडोनोमेट्री जियोनोमेट्री फिजिक्स तो धीरे धीरे उसको शिक्षा देने से तो करीब 20 साल के बाद या कम से कम 15 साल के बाद वो अथॉमिक फिजिक्स समझने के लिए समर्थन मिलेगा तो शुरू से एकदम डिफिकल्ट विषय कैसे ही समझाना है तो संभव नहीं होता तो वैसे भी ये रास लीला ये सब कथा गोपी लीला प्रेम लीला तो शुरू से इसको समझना तो संभव नहीं होता तो पहले पहले आध्यात्मिक जीवन में गीता का विषय सीखना है तो आप में क्या है और शरीर और शरीरी में क्या अंतर होते भगवान कौन है तो कैसे भगवान है हम और भगवान में क्या संबंध है तो ये सब सीखना चाहिए और धीरे धीरे जब हम आध्यात्मिक ज्ञान में और आध्यात्मिक जीवन में थोड़ा उन्नत होते हैं तो धीरे धीरे ये बहुत ही सूक्ष्म विषय सीख सकते हैं लेकिन शुरू में अगर हमारा अविश्वास होते हैं, तो कैसे हम सीख लेंगे अगर बच्चा स्कूल जाते हैं और टीचर तो बच्चे को बोलते तो आज मैं शिक्षा दूंगा टू प्लस टू को सो तो, आ क्या टीचर क्या बकवास बलते हम खेलेंगे जाओ क्लासरूम में मत बैठो हम फुटबॉल खेलेंगे तो कैसे आगा शुरू से टीचर की बाद में विश्वास नहीं होते तो कुछ भी नहीं सीख सकते तो शुरू में श्री कृष्णा की दिव्या लीला विषय समझना संभव नहीं होगा पूर्व रूप में लेकिन कम से कम इतना सा विश्वास होना चाहिए कि क्योंकि बड़े बड़े ऋषि साधुजन को बड़े बड़े ऋषि साधुगण श्री कृष्ण भगवान जैसे मानते कि श्री कृष्ण ही भगवान है तो क्योंकि वे जो आध्यात्मिक ज्ञान के प्रोफेसर है इसको समझते हैं कि इसलिए मेरा कोई अधिकार नहीं है दूसरी बात बोलना अस्वीकार करना तो मैं नहीं समझता हूं वो मेरा दोष है मेरा अभाव है लेकिन क्योंकि बड़े बड़े गण श्री कृष्ण को स्वीकार करते हैं कि श्री कृष्ण का चरित्र में कोई दोष नहीं पूरा आध्यात्मिक गुण होते हैं। तो इसलिए विश्वास होना चाहिए और नम्रता से श्री कृष्ण की सेवा करना चाहिए भक्ति करना चाहिए इसी विश्वास के साथ कि अगर हम धीरे धीरे धैर्य के साथ श्री कृष्ण की भक्ति करेंगे तो एक दिन आएगा जिसमें हम यथेट अधिकार में लेंगे श्री कृष्ण का विषय पूरा समाज पूर्व समाज में तो संभव नहीं है क्योंकि कृष्ण विषय अपार है श्री कृष्ण असीम शक्तिमान भगवान है तो लेकिन हम इतने सा अधिकार में लेंगे कि ये रासलीला का क्या रहस्य है यही सब समझने के लिए हम अधिकार मिलेंगे तो शुरू में विश्वास के साथ हा रोज ये महामंत्र कहना चाहिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे हरे और सब साधना भक्ति पालन करना चाहिए और धीरे धीरे हम प्रख्यात होंगे श्री कृष्ण की शुद्ध लीला समझने में हरे कृष्ण